ओम श्री परमात्म नम अठोध्याय श्री भगवान उच अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म करोतीसन्यासी चोगी च न निरग्निर्न चाक्रियेद अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म यः संयासी च चा योगी चाह नियम शुद्धार्थ यह जो पुरुष कर्म फलम कर्म फलका का आश्रय न लेकर कार्य करने योग्य कर्म कर्म करोति की करता है सह वह सन्यासी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 यम सन्यासमिति यसमीतिहु योगम तम विंडव न सं्यस्त संकल्पो योगी कशन पदच्छेद यम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्त संकल्प योगी भवती कशन अनश् पांडव है अर्जुन यम जिसको सन्यासम सन्यास संन्यासि ऐसा प्रहु कहते हैं तम उसी को तू योगम योग विधि ज्ञान ही क्योंकि असन्यास्त संकल्प संकल्पों का त्याग न करने वाला क्वेश्चन कोई भी पुरुष योगी योगी न नहीं होती होता मुने योगम कर्म कारण्य से योगाूढ़ आरुक्षो मुने योग कर्म कारण उच्य से योगाूढ़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 यदा थु न न कर्मसु अनुस्यकल संयासी योग तदा उच्युम शब्दार्थ यदा जिस काल में न न तो इंद्रिया इंद्रियों के भोगों में और न कर्म कर्मसु कर्मों में ही अनुसज्ज ऐसी आसक्त होता है तदा उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारुढ़ योगारुढ़ उच से कहा जाता है उद्धरे दसादय आत्मव ही आत्मनो बंधु आत्मव रिपुरात्म पर क्षेरा उद्धरेत आत्म न आत्मा न अवसादय आत्मा एव आत्मन बंधु आत्मा एवं ऋपुर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 अनात्मन शत्रु वर्तेत आत्म शत्रुवेद बंधु आत्मा आत्म तस्मा आत्मना आत्मन तो शत्रु वर्तेत आत्मा एव शत्रुव श्रद्धा येन जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा आत्मा मन और इंद्रियों से ही शरीर जीता जीता हुआ है तस्य उस आत्मान जीवात्मा का तो वह आत्मा आप एव ही बंधु मित्र है तू और अनात्मन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 शीतोष्ण सुख तथा मानपमान पर शील गीता प्रशांत परमात्मा समाहत शीतोष्ण तथा दुखेशु तथा मानपमान्य शब्दार्थ शीतोष्ण सुख सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा, तथा मान अपमानियों मान और अपमान में प्रशांत जिसके अंत की वृत्तियां भरी शांत हैं ऐसे जितात्मन स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सचिदानंद घन परमात्मा समाहत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 इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन अन्वय क्यूँ शब्दार्थ ज्ञान विज्ञान तृप्त जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान ऐसी तृप्त है कूटस्थ जिसकी स्थिति विकार रहित है विजितेन्द्रियः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 सुहृन मित्र उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुस्वी पापेशु समिर्शिष्येद सु हृन मित्र उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अभी च पापेश हनुमान एवं शब्दार्थ सुन मित्र उदासन सुहित स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला मित्र वैरी मध्यस्थ बंधु सु उदासीन मध्यस्थ द्वेश बंधुगणों में साधु धर्मात्माओं में च और पापेश पापियों में अपी भी समबुद्धि समान भाव रखने वाला विशेष अत्यं श्रेष्ठ है योगी युजित सप्तम आत्मा रहस्य स्थित एकाक चित्तात्मा निराशीर्ग्रह पर योगे युंजित सप्तम आत्मनमस्यिता एकाक चित्तात्मा निराशि अपरिग्रह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 आत्मान आत्मा को सततम निरंतर परमात्मा में युञ्जित लगावे शुचे प्रतिष्ठा स्थिर आत्मना नुतम ना कि नीचम जयलाजिन कुशोत्तरम पर चिरम आसनम आत्मनम न अत्युच्छितम नीचम चैला जिन कुशोत्तरम अनवय क्यूँ शुद्धार्थ सुचो शुद्ध देश भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः चैलाजिन कुशोत्तरम कुशा मृगशाला और वस्त्र बीछे हैं जो न बहुत ऊंचा है और न अति नीचम बहुत नीचा ऐसे आत्मन अपने आसनम आसन को स्थिर स्थिर प्रतिष्ठा स्थापन करके त्रमण केंद्रीय किया उप विश्वास ने ताग्रमण तत्र किया उप विशे आसने युन जात योगम आत्मा विशुद्ध अनुय क्यूँ शुद्धार्थ तथा उस आसने आसन पर उपविश्य बैठकर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 समम काय शिरो ग्रीव धारय अचल स्थिर संप्रेक्ष का अनवय क्यों श्रद्धांस काय शिरो शिवम काया सिर और गले को समम समान एवं अचलम अचल धार्य धारण करके च और इस इस स्थिर होकर स्व अपनी नासिका ग्रम नासिका के अग्र भाग पर संप्रेक्ष दृष्टि जमाकर अन्य दिशा दिशाओ को अनावलोकन न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगते भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम मित्त युक्त आशी तम अतरा सदच्छेद प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित ब्रम्छारी ब्रम्छारी इस्थित, मन संयम मत चित युक्त आती मत पर अनवय एवं श्रद्धार्थ ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित स्थित विगत भी भय रहित तथा आत्मा, भली भांति शांत अंत वाला युक्त सावधान योगी मन मन को संयम्य रोक कर मत मुझ में चित्त वाला और मत पर मेरे पारायण होकर आसित स्थित हो गयी युजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगछती जम एवं सदा आत्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगछति एवं श्रद्धार्थ नियत मानस वसु किए हुए मनवाला योगी योगी एवं इस प्रकार आत्मान आत्मा को सदा निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में युजन लगाता हुआ मत मुझ में रहने वाली निर्वाण परमाम परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति शांति को अधिक क्षति प्राप्त होता है नो गोस्ती न जय ना जाग्रतो अति वनशील जागृत नजुन अदचीला नोग अस्का नील से जागृत नर्जुन अन्वय क्यों शब्दारे अर्जुन ही अर्जुन योग योग, ना, ना, तू तू नती बहुत असलतः खाने वाले का च और न एकांतम बिलकुल अनस्लत न खाने वाले का चा न अति बहुत स्वप्नशील शयन करने के स्वभाव वाले का च और न सदा जागृत जागने वाले का एवं अस्थि सिद्ध होता है युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगोति परच्छेद युक्ता हार विहार युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वनावोध शब्दार्थ दुख दुखों का नाश करने वाला योग योग तो विहार से यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मसु कर्मों में युक्त चेष्ट यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और युक्त स्वप नाम बोधस्य यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध भवती होता है यदा यदा आत्मने तदा निस्पृहत आत्मनि अवतिषसेपृह सर्वकाभ्य उच्यते तदा अनवय क्यों शब्दार्थ विनियतम अत्यंत वर्ष हुआ किया हुआ यदा चित जिस काल में आत्मनी परमात्मा में एव ही अवतिष्ठते भली भांति स्थित हो जाता है तदा उस काल में सर्व कामे संपूर्ण भोगों से नि स्पृ स्प्रहित पुरुष युक्त योग युक्त है किसी ऐसा उचित कहा जाता है यथा दीपो निवातस्थो निगसे सोपमा स्मृता योगिनो यित युजो योग योगमात्मना पर छेद यथा दीप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिना योगं आत्मना, यथा जिस प्रकार नि वायु रहित स्थान में स्थित स्थितीप दीपक न इंगते चलायमान नहीं होता सा वैसे ही उपमा उपमा आत्मना, परमात्मा की योगम ध्यान में युजता लगे हुए योगिना योगी के यथित स्मृता जीते हुए चित्त की कही गई है यत्रो परम ऐसी चित्तम निधत्म पश्यम्येद्रम सेवा आत्मना आत्मा पश्य आत्मनि तो्यन्वय कि शब्दार्थ।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 परमात्मा को पश्चन साक्षात करता हुआ आत्मनी सचिदानंद घन परमात्मा में एव ही संतुष्ट रहता है सूक्षमात्यंतिकम य बुद्धि ब्राह्य मत इंद्रियम वेति यत्र चलती तत्व सुखम आस्यांतिकम युद्धि ग्राह्य अतिद्रियम वेदी एवं अयम स्थित चलती तत्व कन्वयन शब्दार्थ अतिद्रियम इंद्रियों से अति बुद्धि केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य यत् जो अनंत सुखम आनंद है उसको यत्र जिस अवस्था में अनुभव करता है और यत्र जिस अवस्था में स्थित अयम यह योगी तत्व परमात्मा के स्वरूप से न चलति विचलित होता ही नहीं लब्धवा च परम लाभम मनते निकम तत यो न दुखे न गुरुापी विचल्य कल छीर यम लब्धवा च अपरम लाभम मनते न तत यस्मिन न गुड़ा अपी विचाल्य अनुय शब्दांश यम जिस लाभ लाभ को लब्वा प्राप्त होकर तथा उससे अधिकम अधिक अपरम दूसरा कुछ भी लाभ न मान्य नहीं मानता क्या और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित स्थित योगी गुरु बड़े भारी दुखेन, दुख से दुखे नुख चलायमान नहीं होता दुख संयोगम योग संगीतम स निश्चय योग योगो निर्वीर्ण चेतता पर क्षेत्र तम विद्या संयोगम योगीतम सह निश्चय योग अनवीर्ण चेतता अनुय शुख संयोग वियोग दुख, दुख रूप संसार के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 निश्चयेन निश्चय पूर्वक निश्चय कर्तव्य है संकल्प प्रभव काम त्य सर्वान् शेषता मन सहेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समेद संकल्प प्रभव काम सर्वान अशेषतः मनसा एव एवं इंद्रिय गियमया समय शब्दार्थ संकल्प प्रभवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को अशेषत निशेष रूप से त्याग कर और मनता मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को समन्त एवं सभी ओर से विनियम भली भांति रोककर कर शन शन रूप में आत्मसंस मन कर शनै शनै उपरमित्रीतिया आत्मसन मन कर शब्द शनै शनै क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमित उपरती को प्राप्त हो तथा धृति धृती गृह बुद्धिया बुद्धि के द्वारा मन मन को आत्मस परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और किंचित कुछ अपी भी न चिंत चिंतन न करे यतो यतो मनः मनः ततस्ततो मनल तत नियम्येत आत्मन्येद यमेत आत्मनिवश नएत अन्वय शुद्धा यह अस्थिरम स्थिर न रहने वाला और चंचलम चंचल मनह मन मन यत यत जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में निश्चरती विचारता है ततः ततः उस उस विषय ऐसी नियम रोक यानी हटाकर इसे बार बार आत्मनि परमात्मा में एवं वशम निरुद्ध नए करे प्रशांत मन संखम उत्तम ऊपरी शम तरसम ब्रह्म भूतम कलमसम पर प्रशांत मन समी एनम योगीनम सुखम उत्तमम हो पै थी शांत रज ब्रह्म अकर्मसम अनुयम शुद्धार्थ ही क्यूँकी प्रशांत मानसम जिसका मन भली प्रकार शांत है अकर्मसम जो पाप से रहित है और शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे एनम इस ब्रह्म भूतम सचिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक भाव हुए योगीनम योगी को उत्तम उत्तम सुखम आनंद उपायती प्राप्त होता है यूंजल एव सदात्मानम योगी विगत कलमश सुखेन्स्पर्शम अत्यम सुखम श्रुके पदक्षजन एवं सदा आत्मा योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यम सुखमश अन्वय एवं शब्द विगत पाप रहित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 आनंद का अशनते अनुभव करता है सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग सर्वत्र सम दर्शन सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्ता सर्वत्र समर्शन अनुय शब्दार्थ योग युक्त आत्मा सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव ऐसी स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला सर्वत्र सब में समदर्शन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 श्यति मयी पश्य प्रणश्यामी सह न जो पुरुष सर्वत्र संपूर्ण भूतों में माम सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक पश्यति देखता है च और सर्वम संपूर्ण भूतों को मणि मुझ वासुदेव के अंतर्गत पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मै न प्रश्यामी अदृश्य नहीं होता च और सह वह मैं मेरे लिए न प्रश्यति अदृश्य नहीं होता यो सर्वभूति स्थित सर्वथा वर्तमानी सहयोगी मई वर्तते परच्छेद भजति एक आस्थ सर्वथा वर्तमान अभी सह योगी मई वर्त अनु एवं शब्दाथ जो पुरुष एक ही भाव में आस्थित स्थित होकर सर्वभूत स्थित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 सर्वत्र सर्व पश्य सुखम वाति वा दुखम स योगी परमो मत परेद आत्मपम्य यजुन सुखम वादी वा दुखम सह योगी परम मत कन्व कि अर्जुन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 सह वह योगी योगी परम श्रेष्ठ मतह माना गया है अर्जुनवाच योयम योग प्रोक्त सामीना मधुसूदन गेत्याहम न पशा चंचलवात्थित स्थिराेद यह अयम् योगः त्वया प्रोक्तः सामीना मधुसूदन इतस्य अहम् न पश्या चंचलवात्थित स्थरा अनुय श मधुसूदन हे मधुसूदन यह जो अयम् योगः अयम यहम्य समभाव से ऐसी प्रोक्त कहा है मन के चंचल चंचल होने से अहम मैं एक इसकी स्थराम नेत्य इस स्थिति स्थिति को न नहीं पश्वी देखता हूँ चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथी प्रमा बलवत्म स निग्रह मने वाव सुदुष्कर चंचल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्म मन्ये निग्रह मे वो सुदुष्कर अन्वय शब्दाथ ही, ही। क्योंकि कृष्ण कृष्ण या मन मन चंचलम बड़ा चंचल प्रमाथ प्रमथन स्वभाव वाला दृढ़ बड़ा दृढ़ और बलवत बलवान है अतः इसलिए तस्य उसका निग्रहम वश में करना अहम मैं वायु वायु को रोकने की यु भाति सुदुष्कर अत्यं दुष्कर मन मी भगवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्ग्रह चलम अभ्यास नौंतेय वैराग्य गृह्येद असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम् अभ्यासे नौ वैराग्य गृह एवं शब्दार्थ महाबाहो हे महाबाहो असंशयम निसंदेह मन मन चलम चंचल और दुर्निग्रह कठिनता से वर्ष में होने वाला है तू परंतु कौंते हे कु पुत्रजु यह अभ्यास च और वैराग्येण वैराग्य से गृहसी वश्ने होता है इति असंतात्मना योग दुष्प्रापी मश्यात्मना सक्यो वापत योगः इति परछेद असहतात्मना योग दुष्प्रापति वस्त्म तू य उपाय अनुय शत्मना जिनका मन वस में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है तू और वस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपायतः साधन से उसका अब तुम प्राप्त होना शक्य सहज है इसी यह मैं मेरा मति मत हैजुनवाच अयति पेतो योगाच चलती मानस अग संि काम गतिम्ण गेद अयतिश्रध्या उपेत योगा चलती मानस अग संि काम अनवय क्यूँ शब्दार्थ कृष्ण हे श्री कृष्ण श्रद्धा उपीत जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु अयति संयमी नहीं है इस कारण अंत काल में योगात मानता जिसका मन योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योगी योग संसिद्धि योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्य न प्राप्त होकर काम इस गति गति को गच्छति प्राप्त होता है कचिन्नो भयभ्रष्ट छिन्ना भ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो थिद उभय विमू ब्रह्मण पथि अन्वय शब्द महाबाह हे महाबाहो कचित क्या वह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 नष्ट तो नहीं हो जाता एक संशय कृष्ण छेतुर्मह तदन्य संशय चाचे न्यूपद्येद में संशय कृष्ण छेतुम अर् अशेष त संयता नहीं उप पद अन शब्दार्थ कृष्ण के श्री मैं मेरे मेरे इस संशय संशय को अशेषतः संपूर्ण रूप से ऐसी छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं की क्यूँकी तदन्य आपके सिवा दूसरा अस्य इस संशय से संशय का छेदन करने वाला न उप मिलन संभव नहीं है श्री भगवान वाच पाठ नहीं वे नूत्र विनाश सत्य विद्यति न ृत कचि दुर्गति पर न एव न अमु विनाश तस्ते नी कल्याण गच्छति दुर्गति तान्वय शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ तस्य उस पुरुष का न न तो इह इस लोक में विनाश विनाश विद्य प्राप्त होता है और न अमूत्र परलोक में एव ही ही क्योंकि हे प्यारे कल्याणकृत आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कच्चित कोई भी मनुष्य दुर्गति दुर्गति को न गति प्राप्त नहीं होता प्राप्त पुण्य कृता लोकान ओसी सूची नाम श्रीमता योग भ्रष्टो भी जायति परछ प्राप्त पुण्य कृता लोकान ओसी शाश्वती सम सुची नाम श्रीमता योग भ्रष्ट अभिजा अन्वय एवं शब्दार्थ योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कृतम पुण्य की लोकान लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त प्राप्त होकर उनमें शाश्वती बहुत समाह वर्षों तक उषित निवास करके फिर सूचीनाम शुद्ध आचरण वाले श्रीमता श्रीमान पुरुषों की गेहे घर में अभिजायती जन्म लेता है अथवा योगी नामे वहाँ कूले भवती दुर्लभतर लोग जन्मा यद ईदृशम अथवा अथवा योगी नजे धीमता एक ती दुर्लभतर लोके जन्मादृशम अन्वय एवं शब्दार्थ अथवा अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञान ज्ञानवान, योगी योगियों के केव ही कुल कुल में भवती जन्म लेता है परंतु ईदृशम इस प्रकार का यत जो ईसत यह जन्म जन्म है सो लोके संसार में ही निंदेह दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ है तम बुद्धि संयोग लौर्वेहिकूय संसिधो कुरु नंदन कदचेद तर तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वज दिन ये चत भूय संसिधो कुरु नंदना श्र वहाँ तम उस पौरव देहिकम पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को लभते प्राप्त तो हो जाता है क्या और कुरुनंदन कुरुनंदन ततः उसके प्रभाव से वह भूर संसि परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यतते प्रयत्न करता है पूर्व पूर्वाभ्या ही व शो किस जिज्ञासूरक शब्द ब्रह्मेद पूर्वाभ्या तेन एवं क्रियते ही अवश असु योग शब्द ब्रह्म अति वर्त अन्वय क्यों शब्दार्थ सह।, सह वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अवश्य पराधीन हुआ अभी भी तेन उस पूर्वाभ्या पहले के अभ्यास से एव ऐसी निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा योग से समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु जिज्ञासु अभी भी शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अति वर्त उल्लंघन कर जाता है प्रयत्न यत मान योगी सं किल विष अनेक जन्म संसिधा पराम गति परेद प्रयत्नात मान तु योगी संध किल विष अनेक जन्म सं सं ततः या अनवय क्यूँ शब्दार्थ तो परंतु प्रयत् प्रयत्न पूर्वक यतमान अभ्यास करने वाला योगी योगी तो अनेक जन्म संसिध पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संशुद्ध किल विषय संपूर्ण पापों से रहित हो तथा फिर तत्काल ही पराम गतिम परम गति को याति प्राप्त हो जाता है तपस्को योगी ज्ञानी ज्ञ्योपी मतिका अधिको योगी तस्मा योगी भाव अर्जुन सदी तपस्वीभ्य अक योगी ज्ञानीभ्य अपि मत अर्मीभ्य अक योगी तस्मा योगी भव अर्जुन अन्वय क्यों योगी योगी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 अर्जुन हे अर्जुन तू योगी योगी भव हो योगी योगीना सर्वेश मदगतेनातरात्म्भावन भसे यो मे युक्त तमो मत पदछेद योगीना सर्वेश मद गंतरात्म्ढावान्न माम सर्वेशम संपूर्ण योगी नाम योगियों में अभी भी यह जो श्रद्धावान श्रद्धावान योगी मद ग लगे हुए अंतरात्मना अंतरात्मा ऐसी माम मुझको निरतर भजते भजता है सह वह योगी मैं मुझे युक्त तम परम श्रेष्ठ मत मान्य है ओम सत्सिथि श्रीमद भगवद गीतासु उपनिष्सु ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद आत्मसयम योगनाध्याय